असमय में उद्यान आदि के भीतर कभी न ठहरे लोक निंदित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप न करें रजस्ला स्त्री पतित मुर्दा विधर्मी प्रसूता स्त्री नपुंसक वस्त्रहीन चांडाल मुर्दा धोने वाले तथा परस्त्रीगामी पुरुष को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करें अभक्ष पदार्थ भिक्षुक पाखण्डी दिल्ली गधा मुर्गा पतित जाति बहिष्कृत चांडाल ग्रामीण सुवर तथा असोच दोषित मनुष्यों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करके शुद्ध होती है जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मण ने त्याग दिया है वह नारदम पाप भोगी है नित्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए उसे न करने का विधान तो केवल मरणा सोच और जनना सोच में ही है असौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन क्षत्रिय 12 दिन और वैश्य 15 दिनों तक दान होम आदि कर्मों से अलग रहे शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखें फिर असौच निवृत्त होने पर सब लोग अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें मर्तक कादा संस्कार करने के बाद उसके गोत्र वाले लोगों को चाहिए कि बाहर जलाशाय आद में जाकर पहले चौथे साथ में और न दिन उस प्रेत के लिए जला अंजलि दें दा संस्कार के चौथे दिन समान गोत्र वाले भाई बंदुों को प्रेत की चिता से उसकी अस्थिियों का संचय करना चाहिए अस्ति संचय के बाद उनके अंगों का किया जा सकता है फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है धन के लिए चेष्टा करते समय या शेक्षा से अथवा शस्त्र रस्सी बंधन अग्नि विष पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर और बालक परदेसी एवं परभ्राजक के मृत्यु होने पर तत्काल असौच निवृत्त हो जाता है कुछ लोगों के मत में 3 दिनों तक असौच बना रहता है यदि सपिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के असौच के साथ ही दूसरे का असौच भी निवृत्त हो जाता है अतः पहले के असौच में जितने दिन सेश हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिए जनना सोच में भी यही विधि देखी गई है सपिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो इसी प्रकार पहले के साथ दूसरे का असौच भी निवृत्त हो जाता है पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म हुए बालक के दिन पर ही दूसरे के भी शुद्धि बताई गई है और सौच के बाद क्रमशः 10 12 15 और 30 दिन बीतने पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने-अपने शास्त्रोंक्त कर्मों का अनुष्ठान करें असौच निवृत्ति होने पर प्रेत के लिए एकोदिष्ट करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान पुरुष को दान दे असौच के दिन पूरे हो जाने पर जल वाहन और आयुध का स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णों के लोग प्रेत के लिए जलदान और पिंड दान आदि का कार्य करें तदंतर अपने-अपने वर्ण धर्म का पालन करें इससे इस लोक और परलोक में भी कल्याण होता है तीनों वेदों का प्रतिदिन स्वाध्याय करें विद्वान बने धर्मा अनुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्न पूर्वक यज्ञ में लगाएं जिस कर्म को करते समय आत्मा में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो ऐसा कर्म निहसंख होकर करना चाहिए ब्राह्मणों ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है यह विषय अत्यंत गोपनीय तथा आयु धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है यह सब पापों का नाशक पवित्र तथा श्री पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला है इतना ही नहीं यह परम कल्याणमय प्रसंग मनुष्यों को यश और कीर्ति देने वाला तथा उनके तेज और बल की वृद्धि करने वाला है मनुष्यों को सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए यह स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है सम्यक श्रेय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को यत्न पूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो इस विषय को भली भांति जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है वह सब से मुक्त हो स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है द्विजवरों यह मैंने सार से भी अत्यंत तत्व का वर्णन किया है या श्रुतियों तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म है हर एक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए जो नास्तिक हो जिनकी बुद्धि खोटी हो जो दंभी मूर्ख और कुतर्कपूर्ण वार्तालाप करने वाला हो ऐसे मनुष्य को कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए वर्ण और आश्रमों के धर्म का निरूपण मुनियों ने कहा ब्राह्मण अब हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेष रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं विप्रवर अब उसी का वर्णन कीजिए व्यास जी बोले द्विजवरों अब मैं क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करूंगा तुम लोग एकाग्रचित्त होकर सुनो ब्राह्मण को सदा दान दया तपस्या देव यज्ञ और स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए जीविका के लिए वह अन्य ऋजों का यज्ञ कराए तथा उन्हें पढ़ाए यज्ञ करने के लिए वह जानबूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है सब लोगों का हित साधन करना और किसी का भी अपने द्वारा अहित न होने देना यह ब्राह्मण का कर्तव्य है समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव होना यह ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है केवल ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मण के लिए प्रशंसा के बात है क्षत्रिय भी अपने इच्छा अनुसार ब्राह्मण को दान दें नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करें और स्वाध्याय से संलग्न रहें शास्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करना और पृथ्वी का पालन करना ये दो क्षत्रिय की मुख्य जीविकाएं हैं उनमें भी पृथ्वी की रक्षा उसके लिए मुख्य आजीविका है पृथ्वी का पालन करने से ही राजा कृतार्थ होते हैं क्योंकि उसी से उनके यज्ञ आदि कार्यों की रक्षा होती है जो राजा दुष्ट पुरुषों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करके सब वर्णों को अपने-अपने धर्म में स्थापित करता है वहां मनोवांछित लोगों को प्राप्त होता है लोकपितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों के लिए पशुओं का पालन व्यापार और खेती ये तीन आजीविकाएं प्रदान की हैं वेदों का अध्ययन यज्ञ दान धर्म तथा नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान वैश्यों के लिए भी उत्तम है शूद्र द्विजातियों की सेवा का कार्य करें और उसी से अर्थोपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करे अथवा खरीद बिक्री या शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उससे आजीविका चलाए शूद्र भी दान दे और मंत्रहीन पाक bina द्वारा यजन करे वह आदि बिना मंत्र के कर सकता है भृत्य आदि का भरण पोषण करने के लिए सबके लिए संग्रह आवश्यक है ऋतुकाल के समय अपनी पत्नी के पास जाना सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना शीत उष्ण आदि दंडों को सहन करना अभिमान न रखना सत्य बोलना पवित्रता पूर्वक रहना किसी को कष्ट न पहुंचाना सबका मंगल करना प्रिय वचन बोलना सबके प्रति मैत्री का भाव रखना Kes on vastuki kamana nakarna, kripana ta nakarna, ta taha, kes on kevi došna dehna, ja see on see, mis on tagasi, saman ja rupuseid, et ta on gunabata ega ehe.